विक्रांत ने भी फिर अपनी भॉई टेडी करते हुए कहा और दूसरी चीज ये भी सोचने वाली है कि अगर केशव पंडित ही असली मर्डरर है तो फिर उसने हमें यहाँ पर कतिल पकड़ने के लिए क्यों बुलाया हाँ सही बात हमें नहीं सर स्पेशली आपको आपको बुलाया उसने वो आपसे अपने केस की इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहता था अनुष्का ने अपना हाथ बांधते हुए कहा यह पॉइंट इग्नोर नहीं किया जा सकता हाँ वही तो विक्रांत ने भी अपना सिर हिलाते हुए कहा केशव ये बात अच्छे से जानता है कि मैंने आज तक कोई भी केस पेंडिंग नहीं छोड़ा है मैं किसी भी हालत में सच्चाई सामने ला ही देता हूँ फिर भी उसने इस केस को सॉल्व करने के लिए मुझे बुलवाया वही तो सर तभी तो मैं उसको साइकोफैन कह रहा हूँ हर्षद ने बीच में ही अपनी बात रखते हुए कहा वो क्राइम फिक्शन का साइकोफैन है और उसने अपने हिसाब से मर्डर प्लान किया और फिर वो ये साबित करना चाहता था कि उसके मर्डर प्लान को कोई भी पुलिस वाला या डिटेक्टिव पकड़ नहीं सकता वो सबको गलत साबित करना चाहता था इसीलिए उसने अपने जानते हुए मैं बेस्ट डिटेक्टिव को यहाँ बुलाकर उसे चैलेंज किया था ये चैलेंज नहीं है ये उसकी हार है अगर वो ऐसा सोच रहा है तो विक्रांत ने तुरंत ही सीरियस होते हुए कहा इस वक्त विक्रांत समझ नहीं पा रहा था कि हर्षित वाक़ में उसे केस के बारे में सोचने के लिए कहने की कोशिश कर रहा है या फिर उसकी तारीफ कर रहा है फिर अनुष्का ने भी अपना सिर हिलाते हुए कहा नहीं तुम फालतू में ये सब थ्योरी बना रहे हो हमने केशव का साइकोलॉजिकल स्टेटस टेस्ट किया था और उसके साइकोलॉजिकल टेस्ट में साफ़ तौर पर आया था कि उसे कोई भी या फैनिटिजम की शिकायत नहीं है फिर उसने एक हल्की सांस लेते हुए कहा अगर एक बार के लिए हम ये मान लें कि केशव ने शुरू शुरू में अपनी वाइफ के डेथ के बाद जैसा रिएक्शन दिया था वो उसका नेचुरल रिएक्शन था तो हम कह सकते हैं कि केशव बहुत ही गंभीर और शांत स्वभाव का आदमी है ऐसे में वो कोई भी काम बिना किसी खास वजह के नहीं कर सकता है क्या मतलब खास वजह यह सुनने के बाद विक्रांत काफी कंफ्यूज नजर आ रहा था फिर वो कुछ देर तक इस चीज के बारे में सोचता रहा कुछ देर तक सोचने के बाद अचानक से उसके दिमाग में कुछ आया और फिर वो मुड़कर व्हाइट बोर्ड की तरफ बड़े ध्यान से देखने लगा कुछ देर तक चुपचाप खड़े होकर वो वाइट बोर्ड पर लिखे गए एक एक नोट्स को बड़े ध्यान से स्कैन करता रहा केशव पंडित गंभीर और शांत वो बार बार अपने मन में इन शब्दों को दोहरा रहा था और फिर कुछ देर बाद उसने अनुष्का की तरफ देखते हुए कहा लेकिन जब से मैं उससे मिला हूँ मुझे तो वो कभी भी बहुत गंभीर या शांत स्वभाव वाला नहीं लगा फिर अनुष्का ने कहा सच में मैं समझी नहीं मैं तो इन चीज़ों को समझने के लिए साइकोलॉजी के तरीक़े का इस्तेमाल करती हूँ इन तरीक़ों से जो रिजल्ट आया है वो ये है कि केशव बहुत ही शांत और गंभीर स्वभाव का आदमी है हो सकता है कि आपको ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि आप जितनी बार भी केशव से मिले हैं उस टाइम वो काफ़ी इमोशनल और दुखी था इस वजह से आपको वो उतना गंभीर ना लगा हो लेकिन हम लोग जब किसी इंसान के नेचर को ऑब्जर्व करते हैं तो उसके बिहेवियर को हर सिचुएशन में नोटिस करते हैं सुख में दुख में नाराज होते समय और नॉर्मल सिचुएशन में फिर जाके कोई रिजल्ट देते तो हो सकता है कि इस वजह से हम लोगों को अलग अलग लग रहा है विक्रांत ने गहरी साँस छोड़ी और फिर कुछ बुधबुदाते हुए कहने लगा हो सकता है लेकिन यह भी हो सकता है कि केशव मेरे सामने एक्टिंग करते हुए फेक रिएक्शन देने की कोशिश कर रहा हो क्या पता वो मुझे दिखाने के लिए मेरे सामने ऐसे रहता हो ये इस बात का अनुष्का के पास कोई जवाब नहीं था और उसने विक्रांत और हर्षित की तरफ ध्यान से देखना शुरू कर दिया इस वक्त अचानक से उसे कुछ बुरा होने का अंदेशा होने लगा था हो सकता है कि उसने मुझे सच में चूतिया बनाया हो विक्रांत ने अपने सामने रखी हुई टेबल पर जोर से हाथ पटकते हुए कहा <laughs> वो सारा शुरू से मुझे चूतिया बनाता आ रहा है और मैं उसके इशारों पर नाचता रहा <laughs> बहुत चालाक है बहुत चालाक है सारा इतना ब्लंडर गेम खेल गया मेरे साथ ओ, बहनचोद, मुझे पहले क्यों नहीं समझ में आया केशव पंडित क्राइम नॉवल राइटर <laughs> अचानक से विक्रांत पागलों की तरह हंसने लगा सर सर घबरा हर्षित उठ खड़ा हुआ और विक्रांत को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगा सर पानी दूँ आप आराम से बैठिए हम लोग फिर से सब सोचते हैं अभी हमारे पास कोई सबूत नहीं है जो ये साबित कर सके अभी बिना पक्के सबूत के हम कुछ नहीं कह सकते विक्रांत ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए हर्षित की तरफ देखा और फिर अपना सिर हिलाते हुए कहने लगा नहीं नहीं ये केशव पंडित को मैंने बहुत हल्के में ले लिया ये मेरी गलती है बहुत बड़ी गलती भला ये मैं कैसे भूल गया कि वो सला क्राइम फिक्शन का राइटर है सर आप क्या सोच रहे हैं अनुष्का ने बेहद एक्साइटेड होते हुए विक्रांत से सवाल किया फिर विक्रांत ने कहा केशव ने हम सबको रिवर्स साइकोलॉजी दिखाकर बेवकूफ़ बनाया शुरू शुरू में तो मुझे कभी नहीं लगा था कि वो मर्डरर हो सकता है क्योंकि उसी ने मुझे यहाँ पर केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बुलाया था और शुरू शुरू में तो मुझे उसके 11 किल्स नॉवल वाली थ्योरी पर भी भरोसा हो गया था फिर उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा फिर जब मैंने उसे देखा तब तो उस सारे ने मुझे पूरा चूतिया बना दिया उसने मेरे सामने ऐसे एक्टिंग की कि कभी मेरा ध्यान इस तरफ गया ही नहीं कि वो खुद भी कतिल हो सकता है मैंने कभी भी उसको काल समझकर कोई इन्वेस्टिगेशन किया ही नहीं और मजे की बात ये है कि मैंने ऐसा मन से नहीं किया बल्कि ये सब मुझसे केशव करवा रहा था साला पूरा मास्टरमाइंड है मतलब वो मेरे सामने चाकू लेकर खड़ा था फिर भी मैं ये मानने को तैयार नहीं था कि वो ही कतिल हो सकता है मैं क्या मेरी जगह कोई भी हो कोई कभी भी ये नहीं सोच सकता कि कोई इंसान खुद मर्डर करके डिटेक्टिव को बुलाकर अपने ही केस का इन्वेस्टिगेशन करवाएगा विक्रांत ने पछतावे वाली मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए कहा मैंने अभी तक इस केस पर जितनी भी इन्वेस्टिगेशन की है वो यही मानकर किया है कि केशव निर्दोष है सर ने मेरे आँख पर समझ लो पट्टी बांध दी थी वो मेरे सामने ही खड़ा था और फिर भी मैं कभी ये समझ नहीं पाया कि असली कातिल वो ही है फिर विक्रांत ने यह बताना शुरू किया कि उसके अकॉर्डिंग कैसे कैसे केशव पंडित ने इस मर्डर केस को अंजाम दिया होगा अगर कतिल वही था तो फिर उसी ने अपनी पत्नी के ड्रिंक में नींद की गोली मिलाई थी फिर उसने दरवाजे को अंदर से बंद किया और फिर उसने कमरे की खिड़की पर लगे पर्दे के एक हुक् को निकाल उसे गायब किया फिर अपनी वाइफ की कड़ाई को चाकू से काटा और फिर उसकी फ़ोटो लेकर किरण के छोटे भाई राघव के पास सेंड किया फिर उसे डर कि कहीं ऐसा ना हो कि राघव को फोटो टाइम से ना मिले तो इसलिए उसने राघव के पास कॉल भी किया इस पॉइंट पर विक्रांत ने एक बार फिर से टेबल पर अपना हाथ पीटते हुए कहा अब सोचो थोड़ा अगर ये सब काम किरण ने खुद से किया होता तो फिर जब उसने अपने भाई को फोन किया तो वो मदद के लिए किसी और को भी फोन कर सकती थी इस तरह से वो अपने प्लान को और बेहतर कर सकती थी या वो फोन पर राघव से सीधे पुलिस लेकर जल्द से जल्द पहुँचने के लिए कह सकती थी लेकिन उसने कुछ नहीं कहा फोन पर इधर से कोई आवाज ही नहीं आ रही थी आवाज आती कहां से? अब तक तो किरण मर चुकी थी फिर विक्रांत ने वाइट बोर्ड पर इशारा करते हुए कहा अब सोचो अगर कोई इंसान अपनी कटी हुई कलाई की फोटो क्लिक करके किसी को सेंड कर सकता है तो क्या वो अपने लिए मदद मांगने के लिए किसी के पास कॉल नहीं कर सकता क्या भले ही हर्षित विक्रांत की किसी भी बात से ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा था लेकिन फिर भी उसने विक्रांत को याद दिलाते हुए कहा सर राघव उस टाइम अपने फ्रेंड के घर बैठकर ऑनलाइन गेम खेल रहा था और उस टाइम वहाँ काफ़ी शोर का माहौल था हो सकता है कि किरण ने उसके पास कॉल किया हो लेकिन राघव ने सुना ना हो अच्छा ठीक है ये भी विक्रांत ने हर्षित की बातों से सहमति जताते हुए कहा चलो अभी के लिए इस पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं अच्छा तुम्हें यह पता है कि केशव इस केस की इन्वेस्टिगेशन हमसे ही क्यों करवाना चाहता था क्यों हर्षित और अनुष्का ने बिल्कुल कन्फ्यूज होते हुए अचानक से सवाल किया